शो टॉक, धर्म की यात्रा नंबर सिक्स गाँव के लोग कहते हैं मैं उस गाँव की तलाश में निकला हूं जहां के लोग अच्छे हों क्योंकि मैं कोई नया गांव खोज रहा हूं बस जाने के लिए इस गांव के लोग कहते हैं कि आप मुझे बता मैं अच्छे लोगों की तलाश में निकला हूं किसी अच्छे गांव की उस बूढ़े ने उस बैलगाड़ी के मालिक को नीचे से ऊपर देखा और कहा इससे पहले की मैं कुछ एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जिससे तुम छोड़ के आ रहे हो उस आदमी ने कहा उस गांव के लोगों से क्या संबंध है इस गांव के लोगों के बाबत बताने के लिए फिर भी तुमने याद दिला दी तो मेरा मन क्रोश से भर गया है उस गाँव जैसे दुष्ट लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं होंगे उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे वो गाँव छोड़ना पड़ा और एक ही काम न लेकर निकला होंगे कि किसी दिन समय मिला शक्ति मिली तो उस गाँव के लोगों को बताऊंगा क्या मेरे साथ किया? उस गांव में बड़े लोग उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाएं मेरा हृदय दिलाए से भर जाता है बुरा हंसने लगा उसने कहा कि नहीं नहीं मैं क्यों याद दिलाऊंगा लेकिन इतना बता दू मैं इस गांव में सत्तर साल से रहता हूँ इस गांव के लोग उस गाँव से भी ज्यादा बुरे हैं आप आगे बढ़ जाए कोई और गाँव खोजने वहाँ आदमी आगे बढ़ भी नहीं पाया था अजीब संयोग के एक और घुड़ सवार वहाँ के रुक गया और उसने उस बूढ़े से पूछा कि मैं कोई नया गांव खोज रहा हूँ जहाँ बस जाना है इस गाँव के लोग कैसे बूढ़ा बोला हैरानी आश्चर्य अभी अभी मैं उत्तर दे चुका हूँ फिर भी तुमसे पूछ लेता हूँ की उस गांव के लोग कैसे थे जहाँ से तुम आते वो आदमी हंसने लगा जैसे कोई मीठी याद उसकी आंखों में खुशी बन गई और वो कहने लगा उस गांव के लोगों की याद भी एक संगीत के मन को भर देती है बड़े प्यारे लोग थे उस गांव को छोड़ना पड़ा मजबूरी में लेकिन एक ही कामना लेकर एक ही प्रार्थना लेकर ले निकला हूं कि कभी फिर जब दिन फिर जाएंगे तो उस गांव में वापस लौट जाऊंगा मेरी कब्र उसी गाँव में बने यही प्रार्थना बहुत भले थे वे लोग और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए याद के उस बुढ़े ने कहा घोड़े से नीचे उतारा हो हम स्वागत करते हैं मैं सत्तर साल से इस गांव में रहता हूँ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ इस गांव के लोग तुम्हारे गांव के लोगों से बहुत अच्छे हैं तुम्हें लौटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आ ये गाँव बहुत अच्छा है अगर आप भी उस गाँव के दरवाजे पर खड़े होते तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती मैं उस गांव के दरवाजे पर खड़ा था और बहुत मुश्किल में पड़ गए मैंने दोनों में उत्तर सुन लिए थे इसलिए मुश्किल में पड़ गए बूढ़ा बड़ा अजीब आदमी था एक को कहने लगा कि गांव के लोग बहुत बुरे हैं कहीं और खोज लो एक को कहने लगा गांव के लोग बहुत भले हैं आ जाओ स्वागत है बूढ़ा पागल था क्या नहीं बुरा पागल नहीं था सत्तर साल के अनुभव ने उसे बता दिया था कि गांव वैसा ही हो जाता है जैसे हमें गांव वैसा ही हो जाता है जैसे हम आदमी बुरा है तो गांव बुरा हो जाता है आदमी अच्छा है तो गांव अच्छा हो जाता है। फैल के तो गांव बन जाते हैं हम ही फैल के तो जीवन बन जाते हैं हम ही फैलते तो जगत बन जाते हैं मैं जैसा हूं वैसी ही दुनिया हो जाती है मैं कांटों से भरा हूं तो सब तरफ कांटे ही कांटे हो जाते हैं और मेरे हृदय में फूल उगते हैं तो सारी दुनिया में फूल ही फूल खिल जाते हैं हम जो देखते हैं वो हमारे ही भीतर का प्रक्षेपण है प्रदर्शन है हमारे भीतर ही जो छिपा है वही बिखर के चारों तरफ दिखाई पड़ने लगता है दुनिया आपको कैसी दिखाई पड़ती इससे ये पता नहीं चलता कि दुनिया कैसी है इससे ये पता चलता है कि आप कैसे जीवन आपको कैसा दिखाई पड़ता है इससे ये पता नहीं चलता कि जीवन कैसा है इससे यह पता चलता है कि आप कैसे जीवन किसी को स्वर्ग दिखाई पड़ सकता है और यही जीवन किसी को नर्क ये कैसे हो सकता है कि एक ही जीवन नर्क हो और एक ही जीवन स्वर्ग ये कैसे हो सकता है कि एक ही जीवन आनंद बन जाए और एक ही जीवन दुख और पीड़ा एक ही रास्ता हो सकता है कि दुख पीड़ा और आनंद जीवन को देखने के हमारे ढंग है जीवन कोरा जीवन खाली है जीवन की किताब में कुछ भी नहीं लिखा है हम जो लिखते हैं वही लिख जाता है क्यों इस बात से मैंने इस सुबह की चर्चा उठा लेनी चाहिए इसलिए कि विगत सैकड़ों वर्षों से आदमी को धर्म के नाम पर एक बुनियादी रूप से गलत शिक्षा दी जा रही है उसे कहा जा रहा है कि संसार बुरा है असार है जीवन पाप है समझाया जा रहा है आदमी को यह समझाया जा रहा है कि यह सब बुरा है, सब सब है सब ये सब पात्र ये सब अकार है ये सब छोड़ देने योग्य आदमी को यह समझाया जा रहा है कि जीवन का एक ही लक्ष्य है कि, कि किस भांति जीवन को छोड़ने में सफल हो जाओ आवागमन से कैसे मुक्ति मिले इस तरह की नासमझी की बात आदमी को समझाई जा रही है जीवन बुरा है इससे कैसे छुटकारा हो जाए? जन्म बुरा है मृत्यु बुरी है जीवन बुरा है सब बुरा है किस तरह छुटकारा हो जाए जीवन से हम कैसे बच जाए समझाएगा आप स्वभाव इस दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा का जो परिणाम हो सकता था वो हो गया जीवन बुरा हो गया जीवन गया। क्योंकि हमारी दृष्टि जीवन को देखने की दृष्टि गलत हो गई हम भीतर से तैयार हो गए जीवन में आसार देखने को व्यर्थ देखने को पीड़ा देखने को हमने तैयारी कर ली कि जीवन बुरा है हमने ये निर्णय ले लिया कि जीवन बुरा है फिर जीवन बुरा हो गया और जीवन बुरा हो गया तो हमारा निर्णय बिल्कुल तो प्रमाणित हो गया सिद्ध हो गया कि बिल्कुल ठीक था जीवन न बुरा है ना बुरा जीवन आसार है ना आसार जीवन वैसा है जैसा देखने की हमने तैयारी कर ली और मन को निश्चित कर लिया जीवन हमारे संकल्प का विस्तार है ये जो आज सारे जगत में उदासी मालूम पड़ती है अर्थहीनता मीनिंगलेसनेस मालूम होती है जीवन में कुछ भी नहीं सब बेकार मालूम होता है। ये कृष्ण कर दिया ये जीवन को बेकार उन शिक्षकों ने उन टीचर्स ने जिन्होंने कहा जीवन आसार जीवन आसार जीवन आसार बुरा है सभ्यर्थ है सब छोड़ो ये जो सब को छुड़ा देने वाले सब से अलग करा देने वाले जीवन को उदास और वैराग्य और जीवन की रिक्तता को समझाने वाले लोगों ने सारे जीवन को उदास दुखी और पीड़ित कर दिया आदमी की आंखों में आज जो ये दुख के आंसू हैं इन आंसुओं में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने उदासी की वैराग्य की त्याग की शिक्षा दी ये जो जीवन इतना व्यर्थ दिखाई पड़ने लगा है इस व्यर्थता के पीछे पिछू होगा लेकिन आज भी हम कोई जाग गए, गए हो सचेत हो गए ऐसा नहीं आज भी हम उन्हीं बातों को दोहराए चले जाते हैं आज भी वही दोहराए चले जाते हैं आज भी वही कहे चले जाते हैं जो आदमी यहां से मर पे जाते हैं वहां कुछ ना कुछ इंसान करते होंगे यहाँ की वापस वहां की व्यवस्था करते होंगे पुरानी किताबों में नहीं लिखा रही कैफे हैं काफी हाउस है क्योंकि पुराने दिनों में जमीन पर वो नहीं होते थे पुराने दिनों में जमीन पर जो होता था वहां है एक कैफे में स्वर्ग के जहां अफसराय नास्ते हैं तीन अद्भुत लोग बैठे हुए एक टेबल के पास बुद्ध कंफ्यूशियस और लाहौल से बैठे हुए और एक अप्सरा नाचती हुई हाथ में एक सुराही लिए हुए उनके पास आई है और बोली है जीवन का रस पिएं जीवन का रस बुद्ध ने फौरन आंखें बंद कर लिया का क्षमा कर छमा कर जीवन तो दुख है कौन पिएगा मैं देखना भी नहीं चाहता पीना तो बहुत दुख दूर हट जा बुद्ध पीठ फेर लिए कंफ्यूस ने आज ही आंखों खोलते देखा और कहा एकदम से कहना मुश्किल है कि जीवन का रस कड़वा है कि मीठा थोड़ा सा चखे बिना कुछ भी कहना ठीक नहीं बुद्ध से कहा मैं थोड़ा चखके देखे लेता हूं क्योंकि बिना कुछ स्वाद लिए कहना ठीक नहीं एक छोटी सी टाड़ी में जीवन का रस लेकर उसने चखा और कहा कि नहीं न मीठा है न कड़वा है न पीने जैसा न त्यागने जैसा वो जो तीसरा आदमी लाउथ से बैठा हुआ था उसने पूरी सुराही हाथ में ले ली उसने चखने से कुछ भी पता नहीं चलता जब तक कि पूरा जीवन पीना लिया जाए एक घूंट से क्या पता चलेगा जब तक कि पूरा पीरन लिया जाए वो पूरा सुराही गठक के पी गया और पी के नाचने लगा और उसने कहा आखे खोलो से कहा उसने कहा खोलो क्योंकि बहुत अमृत था जीवन उसने कंफ्यूज उसको कहा चुप गए तुम क्योंकि तुमने घूट लिया पूरा पीते तो ही पता चलता क्योंकि पूर्णता के कि बिना किसी चीज का कोई पता नहीं चलता कि ये घटना किसी पुराण में नहीं लिखी है कहते हैं भविष्य कोई पुराण लिखा जाएगा उसमें लिखी जाएगी भविष्य पुराण में लिखी जाएगी ये जो हम जीवन के जीवन के रस के आसपास खड़े हुए लोग हैं हम भी ये तीन व्यवहार करते हैं या तो हम आग बन खड़े हो जाते हैं जीवन को पीने से वंचित जानने से वंचित और चिल्लाते रहते हैं असार है असार है व्यर्थ है व्यर्थ है। और ये जो लोग इस भांति असार और व्यर्थ करते चले जाते हैं इनमें वो असार और व्यर्थ हो जाता इसलिए नहीं कि वो असार और व्यर्थ था बल्कि इसलिए कि इन्होंने असारता की दृष्टि को खबर लिया या फिर कोई एकांत थोड़ा बहुत चखता है और थोड़े बहुत चखने से कुछ पता चलता है कोई कविता में से एक पंथी को निकाल ले और उस पंथी की जांच परख करे तो पूरी कविता का कोई पता चलता है कोई एक बड़े चित्र में से एक छोटा सा टुकड़ा काट ले और उस टुकड़े की जांच परख करे तो पूरे चित्र के संबंध में कुछ पता चलता है कोई एक संगीत से कोई एक बीणा को बजाता हो और छोटे से चार स्वरों के टुकड़ों को तोड़ ले अलग और उनसे जांच परख करें तो कुछ पता चलता तो कुछ भी पता नहीं चलता जीवन के सारे अनुभव परिपूर्णता के टूटी के समग्रता के अनुभव है समग्रता में ही पता चलता है कि क्या था एक आदमी है कोई उसके हाथ को काट ले और हाथ की जांच परख करे और पूरे आदमी के बाबत निर्णय ले उसका निर्णय सच होगा उसका निर्णय बिल्कुल असच होगा क्योंकि खंड से उसने अखंड के बारे में जानने की कोशिश की अखंड बहुत बड़ा था हाथ कुछ नहीं कहता सिर कुछ नहीं कहता पैर कुछ नहीं कहता आदमी तो वो था जो सबका जोड़ था और इकट्ठा था वो इकट्ठेपन में वो होलनेस में वो उसकी इकट्ठेपन में ही वो खूबी थी वो दालू थी वो आत्मा थी जो पहचानी जाती तो शायद पता चलता नहीं तो पता नहीं चल सकता एक टुकड़े को आदमी चखता है और फिर तो है कि नहीं कुछ स्वाद नहीं लेकिन पूरे जीवन को आकंठ पी जाने वाले लोग बहुत कम जो पूरे जीवन को आकंठ पी जाता है उसे मैं धार्मिक नहीं कहता। हूं और वही आदमी जीवन के सत्य को अनुभव कर सकता है ध्यान की तीसरी सीढ़ी है जीवन को आकंठ पी जाना जीवन को पूरा पी जाना आंख बंद करके जीवन के प्रति खड़े मत हो जाए टुकड़े और खंड को चखने के बाद निर्णय मत ले लेना पूरे जीवन को जैसा जीवन है उसकी समग्रता में उसके अंश अंश में उसके रग रग में जैसे रैसे में कण कण में जैसा जीवन है उसे पूरा आत्मसात कर लेना तो प्रकट होगी प्रभु की तस्वीर तो प्रकट होगा परमात्मा क्योंकि जीवन के अतिरिक्त परमात्मा और कहां हो सकता है लेकिन नहीं हमें तो उल्टी बात सिखाई गई हमें तो सिखाया गया कि परमात्मा में और जीवन में कोई बुनियादी विरोध है कोई बुनियादी विरोध है जीवन और परमात्मा में कोई शत्रुता है तो जो जीवन के आनंद में संलग्न होता है वो परमात्मा का दुश्मन हो जाता है और जो जीवन के आनंद को छोड़ के रिक्त और उदास होता है वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है ऐसी बात सिखाई गई जो बड़ी अजीब है अगर परमात्मा जीवन का विरोधी है तो जीवन के होने की कोई गुंजाइश न थी कोई संभावना नहीं थी अगर परमात्मा जीवन का विरोधी है तो जीवन क्यों है इसलिए है जीवन के होने का फिर वजह क्या है कारण क्या है आधार क्या है परमात्मा जीवन का विरोधी नहीं हो सकता परमात्मा तो जीवन का अंतरस्त प्राण इसलिए जीवन के विरोध में जो जाते हैं वे परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाते जीवन में जो लिंग होते हैं और जीवन को जो पूरा पीते हैं जीवन के साथ जो पूरा आत्मसात करते हैं वे ही जीवन का साक्षात्कार भी कर पाते हैं ये बात थोड़ी ठीक से समझ लेनी जरूरी है क्योंकि इसकी विरोधी जो बात है उसकी जड़ें हमारे भीतर बहुत गहरी हो गई जीवन को सब तरफ से छोड़ देने का भाव हमारे भीतर हजारों साल से हमारे कंशस तक हमारे अचेतन तक प्रविष्ट हो गया भोजन करो तो अस्वाद से भोजन करना स्वाद लेना पाप है शिक्षक समझा दे कि स्वाद लेना पाप है अस्वाद स्वाद मत लेना संगीत मत सुनना क्योंकि संगीत का रस तो इंद्री का सुख है कान का सुख है सौंदर्य मत देखना सौंदरी, सौंदर्य तो रूप है आख फोड़ लेना तो तुम क्या की हो क्योंकि सौंदर्य तो रूप है आंख का सुख है ये तो सब इंद्री के सुख इन सब को छोड़ देना इन सब को त्याग देना और इंद्री के सारे द्वार बंद कर दिए जाए तो आदमी क्या बच रहता है बताया आपको तो? कुछ भी नहीं नकार इंद्री से सब तरफ दरवाजे बंद कर दिए तो आदमी क्या बचता है नकार ना कुछ उसके अनुभव के सारे स्रोत अगर विषाक्त कर दिए कह दिया कि ये रूप है कह दिया कि ये ये स्वर है कह दिया कि ये स्वाद है कह दिया कि ये स्पर्श है तो जीवन से संबंधित होने के द्वार बंद हो गए तो जीवन को पीने के द्वार बंद हो गए तो जीवन का रस आप तक पहुंच सके उसके सब द्वार बंद हो गए अब स्वभाव का आदमी उदास हो जाएगा दुखी हो जाएगा पीड़ित हो जाएगा घबरा जाएगा बेचैन हो जाएगा और इस बेचैनी, उदासी और दुख में परमात्मा को पानेगा परमात्मा को वही पाता है जो आनंद की पुलक से भर जाता है दुख के आंसुओं से नहीं जो आनंद के गीत से भर जाता है प्रभु के द्वार तक वे लोग पहुंचते हैं जो नाश्ते और मुस्कुराते पहुंचते हैं रोते लोगों के लिए उस द्वार पर कोई जगह नहीं दुख में रोते हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं दुख और पीड़ा से भरे हुए लोग तो कुंठित लोग हो जाते हैं। दुख और पीड़ा से भरे हुए लोग उदास और उदासीन लोग तो भीतर सिकुड़ जाते हैं उनका फैलाव आपको पता होगा दुख में आदमी सिकुड़ता है आनंद में फैलता है आपको पता होगा दुख पकड़ लेता है तो आदमी कहता है मैं किसी से मिलना नहीं चाहता दुख में कोई किसी से नहीं मिलना चाहता क्यों दुख सिकोड़ता है आदमी को तोड़ता है दुख में एक आदमी द्वार बंद कर लेता है अपने कोने में बैठ जाता है क्यों दुख सिकोड़ता है दुख संकुचित करता है दुख करता है, दुख ज्यादा हो जाए तो एक आदमी आत्महत्या कर लेता है क्योंकि तो आत्महत्या के द्वारा वो रूप से अपने को सिकोड़ लेता है कब किसी से संबंधित होने की कोई जरूरत नहीं आत्महत्या का क्या मतलब है इतना मतलब है कि हमें किसी से संबंधित नहीं अब मैं किसी के जीवन में भागीदार नहीं होना चाहता अब मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता जहां कि मेरे अतिरिक्त में किसी और से जुड़ जाऊं आत्मघात अपने को आखिरी रूप से लेने से ज्यादा और क्या है लेकिन आनंद में आनंद में आदमी फैलता है अगर एक आदमी कमरे के भीतर बंद है और आनंद से भर जाए तोड़ेगा तो दीवार भागेगा नाचेगा खुली धूप में और लोगों के पास जाएगा अपना आनंद बांटना चाहेगा आनंद में आदमी साझीदार बनता है बांटता है फैलता है दुख में सिकुड़ता है और जितना मनुष्य फैलता है उतने ही फैले हुए परमात्मा से एक होता है परमात्मा क्या है फैलाओ, विस्तार ब्रह्म का तो अर्थ ही होता है जो फैला हुआ है वो जो अंत अंतहीन फैला हुआ है वो जिस फैलाव का कोई अंत नहीं है कही कहीं भी चले जाए वो फैलता ही चला गया फैलता ही चला गया और फैलता चला गया कहीं भी पहुंच सकते जहां पता चल जाए कि फैलाव का अंत आ गया उसी को तो ब्रह्म कहते ब्रह्मयानी विस्तार ब्रह्मयानी अंत हीन विस्तार तो जो आदमी जितना सिकुड़ जाएगा उतना ही इस विस्तार से टूट जाएगा जो आदमी जितना फैल जाएगा वो उतना इस विस्तार से एक हो जाएगा इसलिए आनंद तो परमात्मा से जोड़ता है दुख तोड़ता है दुखवादी दृष्टि वो पैसिमिस्ट वो निराश विषादवादी दृष्टि जीवन की निंदा की दृष्टि तोड़ देती है सिकोड़ देती है एक बिंदु पर ठहरा देती है आनंद आशा जीवन का रस और जीवन का छंद और जीवन के गीत के साथ तल्लीन हो जाने की पात्रता फैला देती है फैला देती है फैलाती चली जाती है धीरे धीरे फैलाव रह जाता है एक अंतिम उसी फैलाव का नाम प्रतु है उसी फैलाव में जाना जाता और स्मरण रखें जितना आदमी फैलता है उतना भ्रम हो जाता जितना है जितना सुखुता उतना अहम हो जाता है जितना सिकुड़ जाएगा उतना इगो का अहंकार का एक बिंदु रह जाएगा में मैं जितना फैल जाएगा जाएगा जितना हो उतना ही अहंकार का बिंदु खाली हो जाएगा शून्य हो जाएगा हो जाएगा हम हो जाएगा सब दुख मैं बनाता है आनंद सर्व के साथ एक कर देता है जगत में धर्म की पराजय होती चली गई क्योंकि धर्म दुखवादियों के हाथ में पड़ गया है धर्म आनंदवादियों के हाथ में नहीं पहुंचा धर्म दुखवादियों का अड्डा हो गया जितने है जितने दुखवादी हैं वो सब धार्मिक हो जाते हैं और उन दुखवादियों ने आनंद की इस भांति निंदा की है इस भांति कंडेमनेशन किया है कि आनंद की तो बात ही करनी कठिन हो गई आनंद तो पाप हो गया मुस्कुराहट पाप हो गई देखें संतों की लंबी परंपरा उसमें रोते उदास संत तो दिखाई पड़ेंगे नाचते और मुस्कुराते हुए संतों की इतनी कमी है जिसका कोई हिसाब नहीं मुस्कुराहट तो जैसे कहीं कोई न कोई पाप से जुड़ी हुई चीज है उदास मृत चेहरे रोते चेहरे कोई खुशी की खबर नहीं खुशी तो खुशी कहां धर्म का खुशी से क्या संबंध उदासी ये जो दुर्भाग्यपूर्ण छाया उदासवादी की पड़ी है धर्म के ऊपर इससे धर्म धीरे धीरे छीन हो गया रुगुण लोगों का अड्डा हो गया स्वस्थ लोगों का रुगण आदमी की घोषणाएं है होती हैं कुछ अस्वस्थ आदमी की भी कुछ घोषणाएं है होती हैं ईश्वर रुग्ण और अस्वस्थ लोगों के पंजे में पड़ गया इसलिए बहुत मुश्किल हो गए तो सुनी होगी ना आपने बात की एक लोमड़ी एक अंगूर के पास पहुंच गई थी भली बात ही सुनी होगी वो लोमड़ी हर गांव में रहती है। हर कोई पहचानता। अंगूर के गुच्छे थे बहुत शानदार बहुत रस से भरे हुए स्वाभाव था लोमड़ी छलांग लगाने लगी उन्हें पाने को लेकर लोमड़ी की छलांग छोटी अंगूर के गुच्छे नहीं पहुंच सकी नहीं पहुंच सकी पहचने की कोशिश की थी बहुत फिर वापस लौट चली और रास्ते में कहती गई अंगूर बहुत खट्टे अंगूर जो कि पाए ही नहीं गए थे खट्टे हो गए थे अंगूर खट्टे नहीं थे लोमड़ी की छलांग छोटी थी लेकिन अहंकार ये मान्य को राजी नहीं होता कि हम जैसे पाने में असमर्थ हो गए हैं वो पाने योग्य भी होगा जिसे हम पाने में असमर्थ हो जाते हैं वो पाने योग्य नहीं है अहंकार इसी भाषा में बोलता और सोचता है जो लोग जीवन के रस को पाने में असमर्थ हो जाते हैं फिर जीवन में प्रचार करते फिरते जीवन अथार है जीवन व्यर्थ है जीवन दुख है ये मानने को राजी नहीं होते कि हम शायद असफल असफल हो गए जीवन को शायद हम हार गए शायद हमारी चलान छोटी पड़ गई झुक झुकते दूर थे ये मानने को राजी नहीं होता कोई राजी नहीं होता ये बात को मानने को कि मैं हार गया हूं अहंकार में सोचता है वो चीज जीट जीतने लायक नहीं जीत के करते थे क्या हमने जीतना ही नहीं चाह इसलिए नहीं हमने छोड़ी दिया जीतने का ख्याल वो चीज ही व्यर्थ थी कचरा था सब व्यर्थ था साथ एक सन्यासी के पास में मिलने गया वे सन्यासी मुझे अपना एक गीत सुनाने लगे वे एक बड़े सन्यासी और चारों सन्यासियों के गुरु वे मुझे एक गीत सुनाने लगे और उनके भक्त जो वहां दस पचास थे उससे हिलाने लगे बहुत बहुत सुंदर आप भी होते आप भी सुंदर कहते गीत सुंदर था गीत में उन्होंने कहा था कि मैं तो एक फकीर हूं धूल में पड़ा हुआ तुम तो तुम एक एक राजा हो तो एक हो महाराज स्वर्ण सिंहसनों पर बैठे हो लेकिन मुझे तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन की कोई फिक्र नहीं मुझे कोई मतलब नहीं मेरी कोई चाह नहीं मैं अपनी धूल में मजे में हूं ऐसा कुछ गीत था स्वभावता हमारी ऐसी पकड़ है कि अच्छा लगा मैंने उनसे कहा कि आप कभी सोचा अगर आपको फिक्र नहीं है स्वर्ण सिंहासन की तो कविता किस लिए लिखी स्वर्ण सिंहासन के में? ये बार बार कहने की क्या जरूरत है कि मैं अपनी धूल में मजे में मुझे तुम्हारे स्वर्ण सिंहासन से कुछ भी नहीं लेना अगर कुछ भी नहीं लेना तो इस स्वर्ण सिंहासन की याद भी क्यों है? और मैंने अब तक नहीं सुना कि स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए किसी आदमी ने गीत लिखा हो कि मैं अपने स्वर्ण सिंहासन पे मजे में हो तुम अपने दूर में पड़े रहो मुझे तुम्हारी दूर से कुछ है नहीं ऐसा गीत ही नहीं है ये बड़ी अजीब बात है कहीं भीतर स्वर्ण सिंहासन को पाने की कोई लालसा रह गई है अंगूर के गुच्छे कहीं दूर रह गए कहीं कोई घटक कहीं कोई पीड़ा कहीं कोई घाव भीतर रह गया वो बदला ले रहा है वो घाव बदला ले रहा है वो घाव कविता बन रहा है वो घाव कह रहा है कि कंडन करो इस स्वर्ण सिंहासन को निंदा करो इसकी कह ही नहीं पाने योग हमें क्या लेना देना ले अपनी दूध में मजे में में आप मजे में हो तो रहो मजे में मजे में रहने वाला किससे कहने जाता है क्या जरूरत है ये चिल्लाने की क्या जरूरत है क्या प्रयोजन ये स्वर्ण सिंहसन दिखाई क्यों पड़ता है